नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं एक बहुत सुंदर मुलाकात के साथ तो हमारे बीच में है मिस्टर कमलेश पांडे जी जो कि एक फॉरेस्ट में एज अ चीफ ऑफिसर के पद पर रह चुके हैं और आज की इस कन्वर्सेशन में हमें जंगल से रिलेटेड बहुत सी खूबसूरत बातें बताएँगे और इस कन्वर्सेशन में हमें यह भी बताएँगे कि जंगल को बचाना और उसको मैनेज करके रखना उसके वो बहुत बड़ा एक टास्क है इस शहरी जीवन में और वह बहुत सुंदर अपने अनुभव भी हमसे शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जंगल का सफ़र पूरा किया साथ ही में हमारे बीच में सिस्टर तेतैनी हैं जो कि एक स्टूडेंट हैं और साथ में एक बहुत सुंदर गायिका भी हैं जो अपने गानों से हमारी इस कन्वर्सेशन को और सुंदर बनाएंगी और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में है मिस्टर रमेश तो चलिए इन सब का हम दिल से स्वागत करते हुए इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं कुछ कम रोशन है रोशनी कुछ कम गीली है बारिशें कुछ कम लहराती है हवा कुछ कम है दिल में ख्वाहिशें थमसा गया है ये वक्त ऐसे तेरे लिए ही ठहरा हो जैसे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 हम गया है ये वक्त ऐसे तेरे लिए ही ठहरा हो जैसे कुछ भी कैसी है दूरियों से हुई नजदीकी सी है पूरी 不为...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 <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मंच पर आने के लिए मैं हृदय से आपका मैं मैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट में में चीफ कंजर्वेटर से रिटायर हुआ दो हजार में, और मेरी पैतीस वर्षों की जो है जंगल की यात्रा रही है जीवन यात्रा भी उसी के साथ चलती रही हुँ, और हुँ, हुँ। इसके पहले रमेश जी मेरे जीवन में एक था कि ग्रेजुएशन करने के बाद में डेढ़ साल मैंने एयरफोर्स में एज ए पायलट ऑफिसर फ्लाइंग भी की थी अरे उसका क्या जी जी तो उसका अनुभव मुझे देखा जीवन में हर अनुभव काम आता है तो पैंतीस सेवा काल में फॉरेस्ट में रह के थोड़ा बहुत कविता रचना वचना करता रहा हूँ शुरू से ही हल्का फुल्का स्वांत सुखाई के लिए फिर मित्रों ने उत्साह बढ़ाया आनंद देवेंद जी जैसे लोगो ने और मित्रों ने तो फिर हमने लिखना शुरू किया है अच्छा अच्छा तरह से जीवन चल रहा है जी कमलेश कुमार जी कुछ रचना है? एक आ, आ, <laughs> मैं, मैं थोड़ा सा वहां से जब मेरा ग्राउंडिंग हो गया से और ये हुआ जाएंगे तो इट वॉज अ ग्रेट शॉक मेरे लिए तो बड़ा झटके जैसा था लौट के आया थोड़ा बहुत दिखता पड़ता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 लेकिन वही कष्ट सह लीजिए तो वह ताकत बन जाती है वही संबल बन जाता है और आप सब कुछ कर सकते हैं बहुत शक्ति है मानो में बहुत निहारता हूँ निहारता हूँ सूर्य को अपल रश्मिया कांच की किरचों से गढ़ती है चुभती है आंखों में तंत रक्तिम हो जाते हैं किंतु आंख नहीं फूक जाती वरन ज्योति भर जाती है पुतलियों में कैद हो जाता है सूर्य पलकों में और जब कभी अंधेरे आते हैं मैं बिखेरता हूँ यही ज्योत अपने कदमों के आगे अंधेरा सर पर पैर रखकर भागता है नहीं। नहीं। मेरे कदमों के नीचे से ताकता है, लंबी लंबी राहों में सूर्य प्राय वृक्षों की ओट हो जाता है किंतु मैं निर्द वैसा ही चलता जाता हूँ इसी ज्योत के सहारे लक्ष्य तक अब लगता है यही ज्योति आंखों के रस्ते मन की अतल गहराइयों में बैठ चुकी है तभी तो भय से से पीले पड़ जाते हैं मेरी दृष्टि मात्र से। तुम्हें है है तुम्हारी आंखें देख नहीं नहीं पाती जो तुम्हारा मन नहीं जानता अंधेरे में भी दृश्य सब अपना आत्मविश्वास लो देह के चमड़ी की तरह अपना आत्मविश्वास ओढ़ लो देह की चमड़ी की तरह और मन के अंधेरों में भटको तमाम राह उजागर हो नहीं मानता कि की हम मैं मानो के लिए कह रहा हूँ आदमी के लिए कह रहा हूँ कि नहीं मानता कि की हम तीन हाथ का मानव प्रत्यक्ष मात्र नहीं है सत्य रमेश जी ध्यान दीजिएगा अंधकार की केना के सम्मुख मेरा रथ जब भी आया है मैंने देखा है अपना विराट रूप जिसके रोम रोमता प्रचन्न तेज त्रिव आकाश के फलक आपलुप्त हुए जाते हैं इस ज्योति में शमशान का शव भी उठता है मुद्दी पलकों को खोलकर आज मेरे विश्वास की तांडव से आतंकित अंधकार व्याकरण लिखेगा ज्योति की निहारो तुम भी मेरी तरह सूर्य को अपलग ये कविता मैंने उस समय अपने को ऊर्जा देने के लिए लिखी थी और बाद में हाँ। मैंने हाँ। जो है ये मेरी शुरुआती कविताओं में थी रमेश जी बहुत बढ़िया वहाँ से लौटे तो फॉरेस्ट में आ गए और आप जानती हैं जंगल का जीवन जो है थोड़ा सा कठिन है क्योंकि हमारे तो लोग कहते कविता कैसे क्योंकि मेरा तो पाला जो है जो है मन माफिया अवैध खदान करने वाले जंगल के लकड़ी का करने वाले इन्हीं चोर चक्कों से पाला पड़ता रहा तो उसमें कविता कैसे सुलझी मैं भी भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की सब दया दुआ रही की जो है कविताएं बचती रही थोड़ी थोड़ी हमें लिखता रहा मैं एक कविता और सुनाइए सुनाइए जंगल की बात आपने की है तो मैं जंगल के ऊपर ही एक कविता सुनाता हूं कि आजकल शहरों में इतना प्रदूषण हो गया है गंगा मैली हो गई हैं और गांव भी शहरों किनारे गाँव से बढ़ते जा रहे हैं जी जी जी इन्हीं सब भावों को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी एक नदी थी नदी नबी ना रही हमने कैसा और कितना इसमें घोला जहर कोई जंगल था जो की सिमटता गया हमने पाव पसारे जाने किस कदर घरों के ही घर बनाए इनमें कहीं नहीं आये नजर गुम हुए गांव जो भी किनारे बसे गुम हुए गांव जो भी किनारे बसे ईट पत्थर के ऐसे फैले शर टूटा छत की मुढ़ेरों का आंगन से रिश्त की मुढ़ेरों का आंगन से रिश्ता ध्यान दीजिएगा आजकल शहर रात दिन जगते हैं इस शहर <laughs> लगता कुछ मरज हो गया। ही रहता चारों पे दीर दीर जहां फिर बदल ही गया कि और जहां को चले हम सफर ये एक आज के प्रदेश की कविता लिखी थी तब से बहुत सुंदर कमरे सच में आपने अपने इस मुश्किल के सफर में भी इतनी सुंदर कविता लिखी है जो कि हमारे यूथ के लिए बहुत प्रेरणादायक है और सुंदर मैसेज भी दे दिया कि अगर लक्ष्य को देखते हैं तो कष्ट होता है लेकिन अगर कष्ट सह ले तो वे ताकत बन जाता है और सब कुछ कर सकते हैं माने बहुत शक्ति है तो आशा करती हूं हमारे लिसनर्स और उसमें भी जो हमारे यूथ है ज़रूर उन्होंने इस कविता से अपने जीवन के लिए ज़रूर प्रेरणा ली होगी तो चलिए दोस्तों अभी और भी सुंदर कविताएँ सुनना बाकी हैं लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हो जाए मैं जहा मैं कहीं भी हूँ तेरी आद हा रहू मैं कहीं भी हूं याद साथ है किसी से कहू के नहीं जब उसे चढ़ गया रे तेरा फितूर जब उसे चढ़ गया रे इश्क़ जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर जब उसे चढ़ गया रे जो है मेरी तुझी खाश लो तुझ ही पान की खातिर सबसे जुदा में हो जाऊ कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे इसके बस यही तो मेरे थे। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है बस तुझको ही पहचानूं मुझको ना मेरी अब खबर हो कोई तुझसे ही खुद को मैं जानूं रात नहीं कटती बेचैन से हो चढ़ गया रे तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे चलिए हमारे बीच भी पहुंची तो बढ़िया, बढ़िया है और सर स्वागत में एक गीत सुनाइए आप कमलेश कुमार पांडे सर हमारे साथ जुड़ गए हैं मैं एक सूफी गाना, गाना चाहती हूँ जी जी स्वागत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 तुरे बिन जिया जय नरे तुर बिन जिया जय नलू तेरे प्यार में करु इंतजार तेरा किसी से कहा जाए ना कहा जय निया ना याद दिहाड़ी मोरा मन कर पाए सारी रहना नींद नियो राम पाए सारी रहना नींद मरी देखू रा तिहारि दो ने के दीप जलाय जलु तेरे प्यार में करु इंतजार तेरा किसी से कहा जायना सारे जोरे बिन जिया ga ga sani pani sa ba ga ga mani ma pa ni sa va ni ma bha ga ma ga sa ni sa ni va ma pa sa mani ma ma bha ga ga ma sa ni va ma pa ni sa pani ma pa ga ma ga ga sa ni pa sa ga ga sa ni pa sa avare tore bina jia jay na वाह बहुत बहुत, <laughs> बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी थैंक यू सो मच कमलेश जी मैं चाहूंगा कि आप अपना जंगल यात्रा कैसे शुरू हुआ और उसमें क्या क्या मुश्किलें आई उसके बारे में जरूर बताइए हमें <laughs> प्रस्तुति पूछ लिया रहे जंगल की यात्रा जो है बहुत अच्छी रही है इसमें कोई दो राय नहीं जंगल की यात्रा को तो मैं कहूंगा कि शायद मैं जब एयरफोर्स से लौटा तो वो था कि मैं आकाश से सीधे जो है जंगल में आके लेकिन फिर कुछ मुझे लगा नहीं भगवान ने मेरे लिए रचा बुना था ऊपर वाले ने और जंगल में रह के मुझे जो अनुभूतियां पूरे भारत के जंगल में का अवसर मिला वहाँ के वन्य जीव अपने प्राकृतिक धरोहरों झल पहाड़ नदिया तो देख के मन बहुत ही अच्छा रहा अब ये निश्चित रूप से कि सब कुछ रूमानी नहीं होता है जब घूमने जाइए तो जंगल बहुत अच्छा है बहुत सुंदर लगता है लोग देखने, देखने। तो अच्छा हम, हम लोग जानते हैं कि इसको करने में जिस देश की आबादी एक सौ तीस पैतीस करोड़ हो वहां पर जंगलों को बचाए रखना एक बहुत बड़ी है और इसमें कुछ अराजक तत्व है जो की लगातार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 पास जंगलों के पास था तो एक लेपर्ड का जिसे जो है तेंदुआ कहते हैं वो वो आया हम लोग वहाँ गांव ऐसा था जिसमें एक ही घर ऐसा था जिसमें दरवाजा था वो उसी दरवाजे में घुस गया था हम लोगों ने लोगो तो लगाया रमेश जी और मैं उसी पास और ऊपर खपड़ैल से ये हुआ की इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो थी जी जी तो, तो लेपर इंजरा पिंजरा लगा दिया है और ऊपर से जो पानी डाला तो जो है ये था कि अंदर लेकिन के हम जो है जब हम लोगों ने कहा पानी डालो बजाय पिंजरे मारे के हमारे ताजु मतलब ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ वो खड़े खड़े उसने जम मारह फिटा और खपड़ेल तोड़ के बाहर आके हम लोगों को ऊपर गिरा हम सारे के सारे जनता बहुत ज्यादा दस हजार की जनता पुलिस सब तो सब तो तो तो मैं भी भागा तो नहीं। नहीं। लड़के थे उन्होंने पूछा साहब आप तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं है आप क्यों भागे हमने कहा यार ये तो जानते हो ये टाइ लेपर्ड थोड़ी जाता कि जाताओ हूँ मुझे ऐसी ऐसी घटनाएं जो है कभी कभी हो जाती है हमने लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है बहुत मुश्किल से हम जो है अपना बच के निकल पाए हम लोगों ने प्रत्यार किया उसका तो ये सब जंगल की यात्रा बहुत एक रोमांचक यात्रा में कहूंगा रही है और जंगल बहुत जंगलों में क्या नहीं है सर तो मुझे लगता है कि एक ईश्वर से प्रदत्त हमें एक अवसर मिला और जंगल पहाड़ नदी ये सबको आप सोचिए और हम तो सबसे करते हैं जंगलों को बचाएं और जंगलों में जाए घूमने और देखें कि हमारी विरासत क्या है जो हमें प्रकृत ने बिना पैसे के दिए है जी रमेश जी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 अनुसार चीजें वहां से यूज़ कर सकते हैं इसके लिए थोड़ी है है है है है लेकिन आपको कुछ नियम संयम उसे फॉलो करने होंगे इसीलिए कहा जाता है कि देना भी भी तो लेना भी है। ले, ले, ले लेते हैं तो देना भी है ये दोनों क्रम जो है चलता रहना चाहिए लेकिन आज क्या हो गया आदमी ले लेता है और देना भूल जाता है तो ये बड़ी मुश्किल वाली विडंबना है हमारे संसार में हमारे स्वभाव में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 उसके नीचे तमाम जो है डिवीजन के नीचे रेंजेस होती है सब डिवीजन होते हैं उसमें जो है फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट वॉचर सब लोग रहते हैं और रात दिन चलती है हमारे पास पहले वाय, वायरलेस सिस्टम से मोबाइल आने के बाद अब जरूरत नहीं रहेगी तो अब हम वायरलेस के बजाय अब हम सीधे मोबाइल पे बात करते हैं हमारा कहा ऐसे एर है जहाँ पहले पहले एक लकड़ी की बहुत बड़ी डिमांड है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 तो एक बहुत बड़ा उधर है साथ साथ जड़ी बूटियाँ हैं मेडिसिनल प्लांट्स हैं ये सब चीजें वहाँ पर रहती है तो इसको भी हम लोग जो है संरक्षण और बचाव कर हैं हाँ जी उसको नीलाम करते हैं जंगल को बचाना और फिर जहाँ पर जंगल कम है जिन एरियाज में हम उन जंगलों में पेड़ भी लगाते हैं प्लांटेशन ड्राइव बहुत बड़ा होता है धीरे धीरे ये हुआ कि उत्तर भारत में तैतीस जंगल होना चाहिए वो नहीं है और जंगल हमारे पास लगभग ही है पूरा एरिया तो कैसे बढ़ेगा ये अब तो हम लोगों ने जंगल के नगरों में जिसे सामाजिक कहते हैं शहरों में स्कूलों में कॉलेजेस में हॉस्पिटल प्लांटेशन भी करते हैं साथ ने ने साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं हम स्कूलों से जुड़ते हैं उनके बीच एक पीढ़ी अगर तैयार हो गई तो हमें बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि जंगल को क्यों बचाना है नहीं, जंगल कैसे जंगलो है, तो आप, आप तो है, है तो मैं हम लोग इन सारे माध्यमों का उपयोग करते रहे हैं और जंगल के साथ साथ जो है हम लोगों ने जो है इसमें एक नया किया कि वन प्रबंधन जब देखा गया कि इसमें जनता जोड़ा जाए तो संयुक्त गांव वालों को जंगल के कामों में जोड़ना उनकी आजीविका के लिए हम लोगों ने लोग जंगल की ये मांगा कि आप हमारे के धीरे धीरे क्या हुआ की कुछ हम लोग सिंड्रोम में भी फंसे तमाम यहाँ पर ये आता है की अब एक दिन में हम सत्ताईस तो करोड़ पच्चीस अब ये कहाँ से मेरा कहना जो है। हम इस अतिरेक से बचे की हम एक दिन में लगाएंगे क्यों लगाएंगे भाई किसी ने सलाह दी की हम आज साल भर का खाना एक दिन में खाएंगे हम एक दिन में सारी सड़के तो नहीं बनाते हैं हम एक दिन में टीका नहीं लगा देते हैं तो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 जो रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐ सा ही गुस्त हे साध नंदिपा तन में कोई पता न पवे नद छिपा मन में कोई पता न ना पवे चांद सूरज का लोचन गुरु का चांद सूरज का लोचन गुरु का देखे और दिखावे साधो ऐसा ही हो परम हंस गुरु अंश रूप जब हृदेवी च विराज परम हंस गुरु अंश रूप जब हृदेवी च विराज सात सुरों की वाणी मेरी सात सुरों की वाणी मेरी ओम कार धुन गुरु का भर भर प्याला पीवे और पिलावे ऐसा ही सा वाह चलिए तैनी तो बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया है बहुत सुंदर कमलेश जी जिन्होंने इतनी सुंदर बातें जंगल के बारे में हमें बताई और साथ ही साथ अपने जंगल के सफ़र के अनुभव भी हमसे शेयर किए तो दोस्तों जंगल देखने में जितने सुंदर होते हैं और हम लोग जितना उस जंगल में जाकर आनंदित होते हैं लेकिन उन जंगलों को बचाकर रखना और उसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है साथ ही साथ रमेश जी ने अपनी कुछ पंक्तियाँ सुना कर, हमें मैसेज भी दे दिया कि लेना है तो देना भी है ले लेते हैं तो देना भी है इस स्वभाव को हमें बदलना होगा इसका सार यही है कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो दो पेड़ हमें लगाने भी हैं जिससे जंगल की खूबसूरती बरकरार हम रख सकें तो चलिए दोस्तों हम और भी बहुत सी बातें कमलेश जी और रमेश जी से सुनेंगे लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं कहा आईसी एग्जाम एग्जाम देने वाली हूँ इस बार लेकिन हाँ। प्रिकरेशन लेना पड़ रहा है नई चीजें देखी जा रही है अब अब सिर्फ आ, मैं देख रही हूँ सिर्फ ये कॉम्पिटिशन जो आ, कल जो हुआ था टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बहुत कुछ अभी हो रहा है मतलब ऐसा कुछ नहीं की लॉकडाउन में सब बंद हो चुका है अभी भी सब चल रहा है तो ये चीज बहुत अच्छा लगा मुझे अब ये डिस्कवर कर रही हूँ बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रही है तो उसमें ऑनलाइन ही एग्जाम होगा होगा? आपका कैसे अभी तो हमारा जो टर्मिनल जो हो रहा है बीच बीच में वो ऑनलाइन हो रहा है वही से मार्क्स मिल रहे हाँ तो हाँ हा, हा. अब अब बो, बोर्ड का जो चीज हमें हो सकता है ऐसे इंटरनेट के माध्यम से हमें लिया जाएगा वर्चुअल भी हो सकता है अच्छा अच्छा तो हमारी यहाँ से ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं कमलेश जी मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने बारे में जैसे कि आपके परिवार में कौन कौन है उसके बारे में बताइए यहाँ पे लखनऊ में अब इलाहाबाद का बोलते रहने वाला हूँ मैं पढ़ाई अच्छा सारी अच्छा नहीं। और नहीं। मेरे जो है दो बेटे हैं इकलौती पत्नी है और वो एम जो है इंग्लिश से उन्होंने किया वो शिक्षिका थी कॉन्वेंट स्कूल में लेकिन फिर बाद में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के नाते उन्होंने इसको आ, तो वो घर पे ही हाउस मेकर है और मेरे दो बच्चे हैं एच डी एफ सी में मैनेजर में है, जो है और वो टेरिटरी मैनेजर एच इंश्योरेंस सेक्टर में और छोटा बेटा मेरा मर्चेंट ने में है तो वो जो है छः सात महीने विदेश ही रहते हैं और दो तीन महीने के लिए बीच बीच में आते रहते हैं और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 तो उन्होंने जो है उस दौरान साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह लेते हैं हम लोगों का का जो है का तो, हुँ उन्हें हुँ. पसंद तो उन्हें कुछ आया आया होगा पसंद तो तो तो किया के बाद थे टीम में जो तो हमने मैं तो जो से दूर हो गया मैं तो प्रशासनिक और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, में रह गया इतने साल उन्होंने जो कहा कि मन से थोड़ा सा हो, हो, और थोड़ा सा पैशनेट हो इन सब कामों हमें जो है आपकी एडवाइजरी कंसल्टेंसी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए और आप होती है तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैं पिछले एक महीने से उनके साथ जुड़ा हूँ और ये बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग हैं कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग बच्चों के जो शिक्षा अगर हम उनको सही ज्ञान और सही सम्यक दिशा दे पाएंगे तो शायद हम लोग देश का कुछ अपना छोटी सी आहूति डाल पाएंगे इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं हम्म तो तो माना क्या करते हैं हैं एक्चुअली मैं एनजीओ एनजीओ से वो हम हम वो नहीं हम लोग तो जो है उसको कर रहे हैं। हम अभी बहुत जल्दी ही बच्चों के स्कूल में सोशल तो ओलम्पियाड ओलम्पियाडल साइंसेस करने वाले हैं इस तरह की चीजें हम उसमें करना चाहते हैं और उसके बाद बच्चों के को जो है उनकी पढ़ाई के उसमें क्या इनपुट हूँ हम कैसे मदद कर सकते हैं इसके लिए हम कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं तो हम लोग लो कोशिश यही करके उनको ऑनलाइन जो है तो हम उनको ऑनलाइन सप्लीमेंट करें कि हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके तमाम चीज़ों में जो है पढ़ाई में करिकुलम में परीक्षाओं में ये हमारा मूल उद्देश्य है उनको एक बेहतर नागरिक बनाना क्योंकि बच्चे आजकल बहुत मायूस हैं बड़े बड़े नंबर लाते हैं लेकिन वो उनको दिशा नहीं पता होती तो हम लोग उनको काउंसिलिंग भी करेंगे जो है ये हमारा है है है है और और ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा मैं मैं कुछ एनजीओ से भी जुड़ा पर्यावरण संस्था उसका सलाहकार उन्होंने वो बना रखा है तो मैं अपनी राय तो उनको देता रहता हूँ तो पर्यावरण तो हमारे बड़े नजदीक जी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 Huh. तुम नागर तुम चतुर सुजान काहे हमसे तुम छल काहे चलती तुम नागर तुम चतुर सुजान पहले मिलन ही मन ले बैठे इतने गहरे निकसत कई जो आना सुजान तुम, नागर, तुम, चतुर सुजा, तुम ठ... नी, तुम नी, मैं ठगिनी ठगिनी तेरी बातें तेरी माया निसीबा अब सोवत जागत चलने न से तीर कवा बहुत ही अच्छा लग रहा है कमलेश कुमार जी ने बहुत ही सुंदर अंदाज में आपको एक कविता सुना रहे थे अब फिर से जाते जाते मैं तो से एक और खूबसूरत गीत आप जरूर सुनाई हमें सुना जी जी जी आ, देना, आ, देना, देना, देना, देना, देना, मारो प्रणाम प्रणाम मारो प्रणाम बाकी बिहारी जी मारो प्रणाम बाकी बिहारी जी मोर मुकुट मिलका बीरा गया कुंडली अल का कारी जी कुंडली अल का कारी मारो बी बिहारी जी अधर मधुर मधुरधर बंसी बजावा अधर मधुर मधुरधर बंसी बजावा झिझावा ब्रज नारी जी मारो प्रणाम Bhakti, Bihariji, ya chhavi dekha, dekha ya chhavi dekha Mohan Miraj, ya chhavi dekha Mohan Miraj, Mohan. गिरिवर द्वार जी मोहन गिरिवर द्वारी जी, मारो प्रणाम बाकी विहारी जी वाह wow, क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बांके बिहारी जी का बहुत सुंदर गीत आपने ने प्रस्तुत किया आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा फील हो रहा है जाते-जाते <laughs> एक जंगल में आम आदमी के लिए क्या करना चाहिए आम आदमी किस तरह से जंगल में घूमने जाए उसके लिए थोड़ा सा बताइए हमें देखिए जंगलों में वैसे तो आम आदमी के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नेशनल पार्क है हमारे आपने सुना होगा देश में कार्बे uh, नेशनल पार्क आना नेशनल दुधवा नेशनल पार्क मानस uh, इसी तरह से कुछ सफारीज भी खुले सफारी है, बैठता है। आ, जो सफारीज आ, में। बाकी जगह यहाँ पे आदमी बैठता है जंगल खुले में जानवर खुले में रहते हैं तो इन सब जगहों पर जब आदमी जाए तो वहां पर जो है अपने साथ जो है मैं कहता हूँ एक तो वहाँ के नियमों का पालन करे जो नियम हो हर पार्क और सेंचुरी के होते हैं उनको पालन करे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 या फिर कुछ चीजें आपके हाथ में हो तो फिर वो चीजें भी आकर्षित करती हैं जानवरों को तो वो आप पर जपटेंगे फिर वो मुश्किल का काम हो जाता है तो इसीलिए निश्चित तौर पे आप देखने जाइए लेकिन जब तक आप देख रहे हैं उस समय तक आप किसी निश्चित स्थान पे आपको जो है खाने के लिए रुकना चाहिए जहां पर खाने की व्यवस्था की गई है वहीं पर खाइए बाकी घूमने के टाइम पर खाने की चीजें न ले जाए तो बहुत अच्छा बेहतर होगा ये बहुत ही अच्छी बात है जंगल घूमने जरूर जाइए लेकिन खाने की चीजें साथ में न ले जाए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 लेकिन उससे पहले मैं कमलेश जी का तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी खूबसूरत कविताएँ प्रेरणादायक बातें और बहुत सुंदर अनुभव जो जिन्होंने हमसे और हमारे लिसनर्स से शेयर किए हमें बहुत कुछ सिखा गए कि जंगल को बचाना देश नागरिकों का फर्ज है उनको साफ रखना मेंटेन कर कर चलना और जंगल के नियमों को पालन करना हम अपनी सच्ची देशभक्ति को प्रत्यक्ष करते हैं सिस्टर तितैनी जी का भी दिल से थैंक्स करते हैं कि उन्होंने अपने खूबसूरत गानों से हमारे बिजनेस को आनंदित किया और साथ ही साथ हम रमेश जी का भी दिल से धन्यवाद करते हुए इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपने हमारे इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा तो चलिए इस एपिसोड में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों और मुलाकातों के साथ खुश रहें गुनगुनाते रहें और ईश्वर का कर शुक्रिया अदा करते रहें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 ये कसम दी कसम, ली कसम हा कसम, कसम कसम कसम कसम कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुम से